पिछले पार्ट में हमने कोर्ट ड्रामा के बारे में बात की थी कैसे सुब्रमण्यम झूठे दावे करते हैं उन घोटालों का खुलासा करने का जो पहले से ही लोगों को मालूम है और जिनका दूसरे लोगों ने खुलासा किया था कैसे वो जनहित याचिकाओं को चुरा लेते हैं और उनको बर्बाद कर देते हैं और कैसे जनहित � और उसे प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की थी। कैसे इस विदेशी कंपनियों के एजेंट ने FDI यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के पक्ष में और स्वदेशी के खिलाफ बयान दिए थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ के खिलाफ एक लेख भी लिखा था। अभी उनके भाषण बदल गए हैं लेकिन उनके काम अभी भी कांग्रेस और विदेशी कंप अभी हम बात करते हैं कि क्यों संघ, भाजपा, स्वामीरामदेव आदि सुब्रमण्यन स्वामी का समर्थन कर रहे हैं। मुझसे एक अच्छा प्रश्न पूछ रहा है। यदि सुब्रमण्यन स्वामी देश को इतना नुकसान कर रहे हैं जितना मैं बोलता हूँ, तो फिर संघ और भाजपा के नेता सुब्रमण्यन स्वामी का साथ क्यों दे रहे हैं? इसका कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, विदेशी कंपनियों के मालिक या ईसाई धर्म प्रचारकों ने 2010 में देखा था कि कांग्रेस के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। विदेशी कंपनियों के मालिक और ईसाई धर्म प्रचारक मीडिया, स्वयंसेवी संस्थानों और जजों के प्रायोजक हैं। इसीलिए उनका प्रयोग करके भ्र जो कांग्रेस विरोधी योगकों के लिए अब आकर्षण का केंद्र बन गया है। विदेशी कंपनियों द्वारा पैसे दिए गए टीवी चैनलों के झूठे प्रचार का इतना प्रभाव रहा है कि अप्रैल 8, 2011 को जब हम लोगों ने कहा कि अन्ना केवल मीडिया प्रचार द्वारा खड़े किए गए हैं और जनलोकपाल केवल विदेशी कंपनीपाल है, विदेशी तो अभी यदि भाजपा या संघ के लोग अन्ना या सुब्रमण्यम को उनके यहाँ स्थान नहीं देते, तो फिर 2014 में उन्हें कांग्रेस विरोधी वोट बढ़ जाने की संभावना का सामना करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अन्ना और सुब्रमण्यम एक पार्टी बना लेते हैं और 2014 में चुनाव लड़ते हैं, तो फिर वे कांग्रेस विर पूरे देश में 20 से 40 सीटों का नुकसान हो सकता है और कांग्रेस को फायदा होगा। इसीलिए भाजपा और संघ के नेता और जो भी कांग्रेस नफरत करते हैं, उन सब के पास कोई भी चारा नहीं रहता कि वे अरना और सुब्रमण्यम के साथ काम करें। और उनके पास कोई भी चारा नहीं रहता, सिवाय इसके कि वे इस अपमान को सहे कि स 1999 में प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की थी और ये अपमानस है कि सुब्रमण्यम ने 2001 में विश्व हिंदू परिषद पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत प्रतिबंध लगाने की मांग की थी और ये भी कि सुब्रमण्यम ने संघ को देश विरोधी संस्था कहा था आदि आदि इसीलिए कांग्रेस विरोधी वोटों को बटने से रोकने के लिए भ इसमें आप अंध भक्तों की भूमिका कहां आती है? बिकी हुई मीडिया ने आपको बोला कि सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस विरोधी है, और आपने मान लिया बिना जांच किए कि सुब्रमण्यम ने अपने कार्य द्वारा कांग्रेस को फायदा पहुंचाया किन्हुक्सान? इस तरह बिकी हुई मीडिया सुब्रमण्यम का नाम बढ़ा करने में सफल हुई राइट टू रिकॉल आदि जनहित के कानूनों के लिए एक 1977 के आपातकाल विरोधी जनांदलन जैसा असली जनांदलन चाहते हैं। बिना मीडिया के समर्थन के, जो केवल लाखों कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित और करोड़ आम नागरिकों द्वारा समर्थित हो जनलोकपाल जैसा नकली आंदोलन नहीं, जो केवल मीडिया द्वा� चुनाव जीतो और राइट टू रिकॉल के नियमों को बनाओ, जैसे असफल तरीके नहीं अपनाते। क्योंकि जैसे ही आप चुनाव जीतो और अच्छे कानून बनाओ का रास्ता लेते हो, तो आपको उन सब लोगों के साथ समझौता करना पड़ेगा, जो वोटों में फूट डाल सकते हैं, और उनमें से कई लोग विदेशी कंपनियों के मालि� राइट टू रिकॉल के कानून ड्राफ्ट पर ध्यान केंद्रित करें और अपने प्रिय नेताओं के सामने राइट टू रिकॉल के तरीके लागू करवाने की मांग करें। अभी हम सुब्रमण्यम स्वामी और चुनाव यंत्र के बारे में बात करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ये दावा करते हैं कि वे चुनाव यंत्र के विरोधी हैं। तो फिर कोई य ताकि हरेक चुनाव क्षेत्र में 50 या ज्यादा उम्मीदवार हो और चुनाव आयोग यानी चुनाव करवाने वाली सरकारी संस्था मतदान पत्र का प्रयोग करने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि किसी भी चुनाव क्षेत्र में अगर 60 से ज्यादा उम्मीदवार है, तो चुनाव यंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और यह संभव है क्योंकि इस तर प्रचार भी नहीं करते। इसका लिंक विवरण में देखें। लेकिन इस तरीके का प्रयोग करने के बदले सुब्रमण्यम कार्यकर्ताओं का समय बेकार के कोर्ट मामलों में क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जहां जज ने अभी तक आने वाले चुनाव के लिए चुनाव यंत्र पर प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया है। यदि सुब्रमण्यम सच में चुनाव पैसा या ज़्यादा उम्मीदवार खड़े करने के लिए अपील तो कर ही सकते हैं। इन संस्थाओं के पास काफी पैसा है ये कार्य करने के लिए। सभी नहीं, तो ये पार्टियाँ या, या संस्थाएँ कुछ एकाध चुनाव क्षेत्र में तो ऐसा कर ही सकती हैं। इसके बाद सुब्रमण्यम को नागरिकों को बोलना चाहिए कि वे प्रधानमंत्री को रा� अधिकतर राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष के नेता चुनाव यंत्रों का समर्थन कर रहे हैं अमेरिकी दबाव के कारण कोई भी पार्टी सिवाय तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने अपने कार्यकर्ताओं को 50 उम्मीदवारों को रखने से मना कर दिया है। हडवानी ने भी एक चुनाव क्षेत्र में 50 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े करने से उसमें आपस में मिल जाते हैं, तो किसी भी उम्मीदवार को 20 प्रतिशत वोट देना संभव है, और ये उम्मीदवार का चुनाव यंत्र पर नंबर बाद में पता चले तो भी हो सकता है। कैसे? इसके लिए www.righttorecall.info/evm1.pdf देखें। और हमारे YouTube चैनल पर एक वीडियो भी है, जो दिखाता है कि यदि भेल में चुनाव यंत्र में एक सर्क दूर से रेडियो सिग्नल भेजकर चुनाव यंत्र की धांधली हो सकती है। अभी यदि चुनाव यंत्र में धांधली होती है, तो ये कांग्रेस या भाजपा ये करने में समर्थ नहीं है, और कोई भी पार्टी इस YouTube वीडियो को मुख्य मीडिया पर आने से रोक सकने में समर्थ नहीं है। केवल अमेरिकी खुफिया एजेंसी चुनाव यंत्रों की ब ये YouTube वीडियो को मीडिया में आने से रोकने में समर्थ है। मैंने जुलाई 31, 2009 को एक समाचार पत्र में एक प्रचार दिया था, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को विनती की थी कि वे चुनाव का फॉर्म भरें और ये प्रार्थना करें कि एक चुनाव क्षेत्र में 50 या ज्यादा उम्मीदवार खड़े हो, ताकि चुनाव आयोग को मतदान चुनावी यंत्र के साथ रसीद क्यों बेकार है? रसीद देने वाले चुनावी यंत्र चुनावी यंत्र की एक प्रतिशत भी ढांढली नहीं रोक सकते। क्या यदि कोई व्यक्ति रसीद लेकर चला जाता है बिना उसको जमा करे? क्या यदि किसी व्यक्ति ने भाजपा के लिए बटन दबाया मशीन ने रसीद में भाजपा लिखा और व्यक्ति न ये प्रक्रिया या ड्राफ्ट की घोषणा की जाने के बाद ही पता चल सकता है। जिन लोगों ने ये बोला है कि हर वोटर को एक रसीद चाहिए चुनावी यंत्र का प्रयोग करने के बाद, कृपया ध्यान दें कि इसमें निम्नलिखित समस्याएं आएंगी: एक, या तो रसीद मानवों द्वारा पढ़ी नहीं जा सकती है, मतलब आप एक मानव हो और आपको मशीन पर भरोसा करना होगा, क्योंकि मशीन आपको बताएगा कि आपने किसको वोट दिया और रसीद भी मशीन ही देगा। दोनों चीज आपको मशीन ने ही बताई है। दो, या तो यदि रसीद मानव द्वारा पढ़ी जा सकती है, तो इसमें विश्वास के मुद्दे का हल हो जाएगा, लेकिन दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी कि वोट की गो जनहित याचिका की फिक्सिंग, यानी परिणाम का पहले से निश्चित करना के बारे में और बात करते हैं। भ्रष्ट विदेशी कंपनियों के समूह या लॉबी ये सुनिश्चित करते हैं कि के जज केवल उन्हीं व्यक्तियों की जनहित याचिका आने दे, जिन्हें ये भ्रष्ट विदेशी कंपनियाँ उनके द्वारा प्रायोजित बिकी हुए मीडिय और उन्हें साल के करोड़ों रुपए देकर या जजों का कोई और काम करवाकर जनहित याचिका इस आधार पर स्वीकार नहीं की जाती कि उसमें लिखा क्या है, लेकिन याचिका को कौन व्यक्ति दे रहा है उसके आधार पर स्वीकार या अस्वीकार की जाती है। पहला उदाहरण: 2003 में राजू दिक्षित जी ने एक जनहित याचि� मॉरीशस मार्ग द्वारा रोकने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जनहित याचिका को रद्द कर दिया और ये संविधान के खिलाफ फैसले ने मॉरीशस टैक्स चोरी के मार्ग को जारी रखा। एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि कैसे सेतु समुद्रम की जनहित याचिका पूर्व निर्धारित यानी कि फिक्स की गई और राम से� विदेशी कंपनियों ने उनके प्रायोजित मीडिया और जजों द्वारा अपने एजेंट सुब्रमण्यम को हीरो बना दिया। हम अक्सर सुनते हैं सुब्रमण्यम और बिकी हुई मीडिया से कि सेतु समुद्रम योजना को रुकवाने का और रामसेतु को बचाने का श्रेय सुब्रमण्यम को जाता है। हम कुछ तथ्य देखते हैं। पहला, सेतु समुद्रम योजना भा� बहुत सारे कार्य करता हूँ ने भाजपा को मजबूर कर दिया कि वे इस योजना को रोकें। इसी के कारण भाजपा द्रमुख गठबंधन टूट गया था और जब भाजपा सत्ता में नहीं रही तो उसने खुले आम इस योजना का विरोध करना शुरू कर दिया। सेतु समुद्रम योजना आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है, ऐसा बहुत से वि� करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। दूसरा तथ्य, सेतु समुद्रम योजना पर अन्यायपूर्वक तरीके से हो रही जनसुनवाई के विरुद्ध जनहित याचिका खारिज कर दी गई। यह सुब्रमणीय द्वारा लेख चंडीला दिसंबर 17, 2004 मद्रास हायकोर्ट ने यह सेतु समुद्रम जहाज नहर योजना पर अन्यायपूर्वक तरीके से हो र कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वो जनसुनवाई जल्दी से समाप्त करें। सालों से विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि ये योजना आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है और वैकल्पिक रास्ते का प्रयोग होना चाहिए। ये योजना स्थानीय मछली पकड़ने के कार्य को नुकसान करेगा उस स्थान के पर्यावरण को बर्बाद करके। रामस लेकिन कोर्ट स्थानीय लोगों की जनहित याचिकाओं को नजरअंदाज करते आ रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई भी वास्ता नहीं है। लेकिन 2008 में सुब्रमण्यम स्वामी आता है और वो बिल्कुल यही मुद्दों पर बहस करता है और कोर्ट रोकावेश दे देते हैं क्यों? कैसे? ये स्पष्ट है कि जजों ने सुब्रमण्यम की जनह सुब्रमण्यम को हीरो बना दिया और इस बात को दावा दिया कि इससे पूर्व वर्षों से दूसरे लोग भी जनहित याचिका की अर्जी दे रहे थे। एक और जनहित याचिका के पूर्व निर्धारण याने फिक्सिंग का मामला दिखे। 2 मार्च 2012 को एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने अपने जनहित याचिका में कहा था कि वोडाफो हितों का आपस में टकराव है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज कपाडिया का बेटा एक परामर्श देने वाली कंपनी में काम करता है जिसने भूतकाल में अपनी सेवाएं वोडाफोन को दी थी और इसीलिए वोडाफोन टैक्स मामले को अमान्य दे देना चाहिए। शर्मा ने कहा था कि जज कपाडिया उस बेंच का हिस्सा था जिसने और गैर-जिम्मेदार बताते हुए खरिष्क कर दिया और याचिका डालने वाले पर 50 हजार रुपयों का जुर्माना डाल दिया। कोर्ट को लिखा गया पत्र भी जनहित याचिका के जैसे दर्ज किया जा सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज कोर्ट को लिखे गए पत्रों को भी जनहित याचिका के जैसे दर्ज करते हैं। हमने ह केवल उनकी ही जनहित याचिता ली जाती है, जिनकी जजों के साथ सेटिंग है, और हम किसी भी जज को नहीं जानते। इसलिए जनहित याचिका बेकार है, और कानून ड्राफ्ट समाधानों पर विज्ञापन पर्चे देना और जनांदोलन खड़ा करना ही लाभदायक तरीका है। जनहित याचिकाओं को दर्ज करवाने के लिए जजों के साथ से� गुजरात हाईकोर्ट में जज पांच लाख तक के रिश्वत लेते हैं जनहित याचिका दर्ज करने के लिए और ये केवल दर्ज करने के लिए रिश्वत है कोई गारंटी नहीं कि याचिका सफल होगी या नहीं हाँ या तो रिश्वत देनी पड़ती है या तो जजों के रिश्तेदारों या मित्रों के साथ सेटिंग होना जरूरी है जनहित याचिका और सुप्रमाण्यम उस मामले को कमजोर कर देते हैं और जज उस मामले को सालों तक लटका देते हैं। यदि आप टूजी की जनहित याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट जाते, तो जज आपको उसी समय बाहर का रास्ता दिखा देते, और जब सुप्रमाण्यम उसी जनहित याचिका के साथ गए, तो उसका स्वागत किया गया। क्यों? क्योंकि सुप्री अभी सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों चाहेंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी को नाम मिले? देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को परवाह नहीं है, उनको तो विदेशी कंपनियों के समूह से समर्थन और पैसा मिलता है और इसीलिए वो वही करते हैं जो ये विदेशी कंपनियों के समूह यानी के लॉबी कहते हैं। और तो और आप कोई भी बाहरी का और राष्ट्रीय मीडिया के पास सुब्रमण्यम स्वामी की तारीफ के अलावा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मीडिया वाले नहीं चाहते कि आप हीरो बनें। वे चाहते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी हीरो बनें। क्यों? एक बार फिर उनको इसकी कोई परवाह नहीं है। वे तो उन लोगों के अनुसार चलते हैं जो उनको पैसा देते है क्योंकि वे सच्चे देशभक्त थे, लेकिन सुब्रमण्यम का फोटो मिलेगा? तो कुल मिलाकर कोर्ट और मीडिया ड्रामा का परिणाम है, जज और मीडिया को समर्थन करने वाले विदेशी कंपनी समूह यानी कि लॉबी अपने एजेंट हीरो के रूप में रख देंगे। एक ही कारण है कि क्यों मीडिया वाले सुब्रमण्यम स्वामी को बढ़ावा देत कार्यकर्ताओं का समय बर्बाद कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं की सुस्ती को बढ़ावा दे रहे हैं कोर्ट के मामले से झूठी उम्मीदें लगाकर कार्यकर्ता यह देखते हैं कि सुब्रमण्यम ऊंचे दर्जे के मामले दर्ज कर रहे हैं और बिके हुए मीडिया झूठी आशाएं पैदा करते हैं कि इन मामलों का कुछ अच्छा परिणाम आए यदि कोई बड़े स्तर पर चुनाव यंत्रों में धंधली करवा सकता है, तो वो विदेशी कंपनी या अमेरिकी खुफिया संस्था है, सरकार नहीं। आज के समय में अधिकतर मीडिया और न्यायपालिका पर विदेशी कंपनियों का नियंत्रण है और सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है। बिना मीडिया और न्यायपालिका पर नियंत्रण के सरका� के भ्रष्ट और भाई-बंटीजे बात करने वाले, यानी रिश्तेदारों की तरफदारी करने वाले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज विदेशी कंपनियों और अमेरिकी खुफिया संस्था का विरोध करेंगे। और जब सुब्रमण्यम ने चुनाव यंत्र का मामला दर्ज किया और बिकी हुई मीडिया ने उनको हीरो बताया, तो चुनाव यंत्र के खि� चुनाव यंत्रों को जीवन मिला स्वामी के बेकार के कोर ड्रामा के कारण समय बर्बाद करने वालों को पैसा और मीडिया प्रचार देने का सामान्य तरीका कुछ नागरिक ऐसे होते हैं जो कुछ हद तक अपना पेशा छोड़कर थोड़े में रहने के लिए तैयार होते हैं और इस तरह समाज और देश के लिए कार्य करने के लिए समय निकाल � कार्यकर्ता को समय बेकार बर्बाद करने वाले कार्यों में लगाया जा सके। एक तरीका जो उन्होंने सिद्ध कर लिया है, वो है समय बर्बाद करने वाले कार्यकर्ता नेताओं को पैसे और मीडिया प्रचार देना। ऐसे समय बर्बाद करने वाले कार्यकर्ता नेता कार्यकर्ताओं को बेकार के समय बर्बाद करने वाले कार्यों म ये पूरा तरीका शुरू से अंत तक कैसे काम करता है? एक जूनियर कार्यकर्ताओं की संख्या जो देश के लिए समय और पैसा देने के लिए तैयार है और बदले में कोई भी नाम पैसा प्रशंसा नहीं चाहते कुछ लाखों में ही होती है। इसीलिए देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली कार्य करने च अनेक कारणों के वजह से, जैसे उनके पास समय नहीं है, उनके पास इतनी क्षमता नहीं है, आदि, और इसीलिए वे एक समूह से जुड़ने का निर्णय लेते हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी गलत सोच है। हमने www.right2recall.info/301h.pdf के चैप्टर 13 में दिखाया है कि कैसे दो से चार लाख कार्यकर्ता अकेले, बिना किस प्रभावशाली तरीकों का उपयोग करके महीने में 15 या 20 घंटे काम कर सकते हैं और भारत में व्यवस्था को सुधार सकते हैं और भारत को कुछ ही सालों में पश्चिम के समान विकसित बना सकते हैं। फिर भी कार्यकर्ता कोई समूचे से जुड़ना चाहते हैं इसीलिए वे कार्यकर्ता नेताओं की खोज करते हैं। यदि आपके पास कार्यकर्ता नेताओं को संस्था के लिए पैसे चाहिए, इसीलिए वे दानकर्ता खोजते हैं, चाहे वे विदेशी दानकर्ता हो या भारतीय दानकर्ता। फिर कार्यकर्ता नेताओं के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होता, कि वे अपने कार्य सूची में से कुछ कार्य कम कर दें, जो दानकर्ताओं को पसंद नहीं आएंगे, चाहे कोई आदेश नहीं होता है। कार्यकर्ता नेता अपने मर्जी से समय बर्बाद करने वाले हो जाते हैं, दानकर्ताओं के पसंद या झुकाव के अनुसार होने के लिए। तीन, कार्यकर्ता नेता ऐसी पोशाक या पहनावा रूप और बोली का प्रयोग करते हैं, जिससे लगे कि कार्यकर्ता नेता सरकार विरोधी है। उनको ऐसा करने की जर जो समय बर्बाद करने वाले हो, इसलिए जब उच्च वर्ग के लोग समय बर्बाद करने वाले कार्यकर्ता नेता को ढूंढ लेते हैं, तो उन्हें पैसा देते हैं या मीडियावादों को पैसा देते हैं, मीडिया में कार्यकर्ता नेता का अच्छा और अनुकूल प्रचार करने के लिए, ताकि उसका नाम जूनियर कार्यकर्ता तक पहु कार्यकर्ता नेता को जूनियर कार्यकर्ता मिल जाते हैं और वो जूनियर कार्यकर्ताओं को कहता है कि अच्छे कानून ड्राफ्ट को भारतीय राजपत्र में डाले जा सके, उनपर ध्यान केंद्रित ना करें और केवल समय बर्बाद करने वाले और देश के समस्याओं को सुलझाने में कम प्रभावशाली कार्य करें, जैसे नारे लगाना, वर्तमान खराब कानून चलते रहते हैं और नए खराब कानून बिना कोई विरोध के आ जाते हैं और उच्च वर्ग और विदेशी कंपनियों के समूह का राज और लूट चलती रहती है। इस तरह समय बर्बाद करने वालों को पैसे और मीडिया प्रचार देना यह तरीका काम करता है और आजकल मीडिया में प्रचार करवाना सीधे पैसे द उदाहरण जनलोकपाल ड्रामा में फरवरी 4 2011 और फरवरी 8 2011 के बीच विदेशी कंपनियों के मालिकों ने 2000 करोड़ रुपयों से ज्यादा टीवी चैनल को पैसा दिया होगा अन्ना के प्रचार के लिए मोहन भाई गांधी सबसे अच्छा उदाहरण है समय बर्बाद करने वालों का जो मैं सोच सकता हूँ उनको मालूम था कि यद तो अंग्रेज मीडिया को पैसा देंगे उनका प्रचार करने के लिए। इसलिए मोहन भाई ने युवकों का समय बर्बाद करने वाले कार्य शुरू किए। अंग्रेजों ने पैसे दिए मीडिया को मोहन भाई का देश विदेश में प्रचार करवाने के लिए और अंग्रेजों ने भारतीय व्यापारियों को भी कहा मोहन भाई के समय बर्बाद करने वाले कार्� और कुछ नहीं चाहते थे। विदेशी कंपनियों के मालिकों को कोई ऐसा चाहिए था जो पहनावे से, देखने में और बोली से भ्रष्टाचार का विरोधी भारत के लोगों का समर्थक लगे और इसीलिए उन्होंने अन्ना को चुना और टीवी वालों को पैसे दिए ताके उनका पूरे देश में नाम हो सके। भारत में 10 हजार से ज़्यादा क 9,900 से ज़्यादा जानबूझकर कार्यकर्ताओं का समय बर्बाद कर रहे हैं और उन्हें सुस्त बना रहे हैं ताकि विदेशी कंपनियों के मालिक और भारतीय उच्च वर्ग के लोग उनका मीडिया में प्रचार कर सकें। विदेशी कंपनियों के मालिक और भारतीय उच्च वर्ग के लोग उनके मीडिया में प्रचार के लिए पैसे देते हैं や、デシのサマシヨンコ・ソルジャネりカム・プラハシャリ・トリコメ・ビグレイ・イセイリー・カレー・カーティング・ホッド・ドンナー・アン・パラハナ・ホーガー・ケ・コン・サマー・バーバーカーネワーヘア・アン・コン・ナヒー・アビハン・サブマンネム・アン・サー・アン・ダーマー・アン・ドゥスレム・ドンケ・バーメー・バーカーテーヘア・サブマンネム・ドゥアザ・ギャラケ・アン・アンダバー・ケ・プネ・バーシャンメイ・エッマザ・バーカーヘイティ・ウノネカータ・ケ・カーノン・キ・シッシャー、ス・ न न मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ और मेरी ये वर्षों से मांग रही है। लेकिन यदि ध्यान दे कि सुब्रमण्यम 1995 में मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे, क्यों उन्होंने स्कूल में कानून पढ़ाने का प्रस्ताव नहीं रखा था उस समय? और 1978 में भी जनता पार्टी में उनका अच्छा पद था, तब उन्होंने संसद में को तो फिर उन्होंने स्कूल में कानून बढ़ाने का कोई प्रस्ताव क्यों नहीं रखा था संसद में? दूसरे शब्दों में वे सिर्फ बातें ही करते हैं जब कानून बनाने की बात आती है तो वो कुछ नहीं करते क्यों? उनसे पूछिए। अहमदाबाद की उसी सभा में सुब्रमण्यम ने बताया कि जुडिया रॉबर्ट्स हिंदू बन गई है और कुछ 35 प्रतिशत आंध्र की दरित जनसंख्या ईसाई बन गई है। और अंत में, जब सुब्रमण्यम से वृहत्त्वाचार समाप्त करने का रास्ता पूछा गया, तो सुब्रमण्यम ने बहुत ही चतुर जवाब दिया। उन्होंने कहा, सनातन धर्म और सनातन मूल्य को बढ़ावा देना ही एक रास्ता है। दूसरे शब्दों में, हमें व्यवस्� ブラシタジャナタケノクロンコ、バダルネケテリケネヘジャーエ、ハメ、アプネプリス、アクコット、スダーネケ、コイズルーティー、ハメ、ケヴァル、サナタン、ムーヨンコ、バラワデネケズルーティー、アッアチャナク、アプネアプ、ブラシタチャー、カムホジャイガ、バンガディションコ、ニカディアジャイガ、セナメ、スダーアジャイガ、アディ、アディ。 पारदर्शी तरीके से शिकायत या राय देने का जो दबाया नहीं जा सके, वरष्ट को बदलने और सजा देने का अधिकार, वरष्टाचार और देश के दूसरे बहुत बड़ी समस्याएं हल नहीं होंगी और आम नागरिक को गुलाम बनाया जाएगा, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जाएगा और लूटा जाएगा, जैसे कि दक्षिण कोरिया अभी बात करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी के DNA समाचार पत्र के इस्लाम विरोधी लेख के बारे में। प्रश्न ये है कि क्या ये या कोई और दूसरे लेख में सुब्रमण्यम ने कोई कानून राफ़ बताया है सेना को, सेना को मजबूत करने के लिए? नहीं। कृपया www.right2recall.info/301h.pdf का चैप्टर 24 देखें कानून प्रक्रियाएं सेना को मजबूत करने के लि� सुब्रमण्यम राइट、right、टू रिकॉल प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं, तो प्रधानमंत्री भ्रष्ट रहेगा और सेना को कभी भी सुधारने नहीं देगा। सुब्रमण्यम आम नागरिकों को हथियार देने के विरोधी है, तो फिर हम पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कैसे लड़ेंगे यदि उनके पास चीन के आधुनिकतम हथियार होए तो? और हम पाकिस्� और जब वे संसद मंत्री थे 1996 में, तो उन्होंने कितने कानून ड्राफ्ट का प्रस्ताव किया था संसद में सेना को सुधारने के लिए? क्या उन्होंने कोई कानून का प्रस्ताव किया था उस समय संविधान के अनुच्छेद 370 रद्द करने के लिए? सुब्रह्मण्यम अवैध बांग्लादेशियों को भारत से निकालने की बात करते हैं, लेकि� उदाहरण यदि कोई आरोपी बांग्लादेशी है या भारतीय ये पता चलाने के लिए जुरिड द्वारा मुकदमा बहुत जरूरी है क्योंकि अधिकतर जज बर्बर्ट होते हैं और केस को जानबूझकर लटकाते रहते हैं और सबसे जरूरी बांग्लादेशियों की पब्लिक में नार्को जांच आवश्यक है ये सिद्ध करने के लिए कि वो बांग हसन अली ए राजा आदि पर नारको जांच का भी विरोध करता है। इसके अलावा सुब्रमण्यम दावा करते हैं कि वे हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाले हैं, लेकिन ऐसे कानून प्रस्ताव करने से मना करते हैं जिनसे बांग्लादेशी का देश में गैर कानूनी तरीके से घुसना रुक सके और मौजूद वर्तमान अवैध बांग्ला� जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कैसे रोका जा सके? जबरदस्ती धर्म परिवर्तन अवैध बांग्लादेशियों की समस्या, ईसाई धर्म प्रचारकों और विदेशी कंपनियों का मंजिलों पर कब्जा करके उसका पैसा धर्म परिवर्तन में लगाना, ये सब समस्याओं का समाधान कोर्ट के चक्कर लगाने में नहीं है। तो प्यारा, हमारे प्रस्ताव मैंने स्वयं सुब्रमण्यम स्वामी से बात की है, वो किसी भी कानून में परिवर्तन का विरोध करते हैं, विशेषकर पारदर्शिक शिकायत या प्रस्ताव प्रणाली। कृपया चैप्टर एक www.righttorecall.info/301h.pdf देखें। केवल हिंदू मानसिकता जो बदलने की जरूरत है, वो है कि कानून प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने की। हिंदुओं को जिसमें व्यक्ति की नहीं व्यक्ति के गुणों की पूजा करनी होती है, उनको सभी अंध भक्ति रोक देनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी के सारे कोर्ट के मुकदमों का परिणाम एक बड़ा शून्य है, और फिर भी मीडिया के सामने सुब्रमण्यम स्वामी दावा करते हैं कोर्ट में मामले दर्ज करके भ्रष्टाचार को खुला करके भ्रष्ट एक भी आरोपी को सजा नहीं हुई है। बिना सजा के भ्रष्टाचार कम होगा नहीं, लेकिन वे सच्चे कार्यकर्ताओं को भटका रहे हैं उन रास्तों से जो भ्रष्टाचार कम करेंगे, जैसे पारदर्शी शिकायत या प्रस्ताव प्रणाली, मजबूत ज्यूडीसिस्टम, प्रधानमंत्री, सांसदों, लोकपाल, जज आदि को आम नागरिकों द्वारा बद साफ है कि वे ऐसा पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं। शायद वे नाम पाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो भी कारण हो, यह साफ है कि उनका कोर्ट का ड्रामा, कोर्ट का आभियान केवल कार्यकर्ताओं का समय बर्बाद कर रहा है और उससे भ्रष्टाचार बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। सच्चाई यह है कि निम्नांग्य प्रतिशत अपने 15 सालों की कोर्ट की कार्रवाई में एक भी आरोपी को सजा नहीं दिलवा सके हैं और बिना भ्रष्ट को सजा हुए भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। इसीलिए जो कोर्ट के चक्कर लगाकर भ्रष्टाचार से लड़ने का रास्ता सुब्रमण्यम दिखा रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं, वो एकदम बेकार है। एक और झूठ जो सुब्रमण्यम और हम सभी अच्छे कानून बनाएंगे। ये पूरी तरह से असंभव है। क्यों? मान लीजिए किसी तरह एक पार्टी को लोकसभा में बहुमत भी मिल जाती है, लेकिन उसको पांच-दस साल या ज़्यादा चाहिए राज्यसभा में बहुमत पाने के लिए और कानूनों को पारित करने के लिए। यदि ये भी किसी तरह संभव हो गया कि कोई कानून � सुप्रीम कोर्ट में अपने एजेंट जजों द्वारा उस कानून को रद्द करवा सकती है। इसीलिए केवल कुछ गिनेचने लोग ही शक्तिशाली विदेशी कंपनियों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि आज विदेशी कंपनियों का अधिकतर मीडिया और न्यायपालिका पर प्रभाव है। अकेले, बिना किसी समूह में प्रभावशाली तरीकों का उपयोग कर और कुछ करोड़ आम नागरिक चाहिए देश के लिए अच्छे कानून प्रक्रियाओं पर जनांदोलन खड़ा करने के लिए और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को मजबूर करने के लिए कि वे इन कानून ड्राफ्ट को भारतीय राजपत्र में डालें। मैं श्रोताओं से विनती करूंगा कि वे अध्ययन करें कि कैसे बदलाव आए थे असली सफल जनांदो कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए? कार्यकर्ताओं को अब कानून ड्राफ्ट यानी कानून का नक्शा और प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए, जो देश की बड़ी समस्याओं का हल करेंगे, बजाय कि कोर्ट ड्रामा के या नेताओं और बुद्धिजीवियों को अंधे होकर मानने से। उनको लोकतांत्रिक तरीके अपनाने चाहिए। देश के � ये लोकतांत्रिक तरीके हैं देश के लिए अच्छी प्रक्रिया लाने के लिए जो सफल होंगी यदि कार्यकर्ता इसमें भाग ले तो गैर लोकतांत्रिक तरीके जैसे अपने प्रिय नेता के नारे लगाना भाषणबाजी बंद दरवाजों के पीछे चर्चा किसी नेता के लिए चुनावी प्रचार करना अनशन मोमबत्ती राली आदि से देश और व्यव ジャナサムはサクリア・ロープのシャミル・ホタイヤー。ジョディーシメ、バラバッキー・ヘッセダー、エッ、アン、イシリエ、イロカ・タン・トリッティケ、シャキシャリ、アン、サファル・ホタイヤー。ジュシュリエ、ウォータリケ、ジンケドアラジャナサムはな、キュッヒー・ロー、サクリア・ロープ、シャミル・ホタイヤー。ウィカムジョー、アン、ギャル・ローカ・タン・トリッキャー、アン、イオス・サカー・アン、パリワータン・ランメ、ウィファル・ホジャー。ジャナイト・カーナル・パクリアイヤー、 भारतीय राजपत्र में डाली जाएंगी। उससे पहले ही, जब जनसमूहों को देश के चुनाव तो समस्याओं के समाधान, कानून प्रक्रियाओं के बारे में पता चलेगा, जैसे पारदर्शी शिकायत प्रस्ताव प्रणाली, राइट टू रिकॉल प्रधानमंत्री, राइट टू रिकॉल जज, राइट टू रिकॉल पुलिस अध्यक्ष आदि। नेता, जज, पुलि� जिससे जनता की राय नहीं दबेगी और आम नागरिक वर्ष को बदल सकते हैं, सजा दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में, इन कानून प्रक्रियाओं के आने का डर भी प्रभावशाली है और जनता के नौकरों को सुधर जाने के लिए मजबूर करेगा। आम नागरिकों को केवल उन नेताओं या बुद्धिजीवियों का समर्थन करना चाहिए, जिनक उन नेताओं बुद्धिजीवियों का समर्थन करें जो केवल बिके हुए मीडिया द्वारा प्रचार किए गए भाषण देते हैं और ये सभी आम नागरिकों का कर्तव्य है कि ऐसे नेताओं और बुद्धिजीवियों की बोल खोले जो कार्यकर्ताओं को झूठ बोले और उनको ऐसे समय बर्बाद करने वाले कार्य जैसे कोर ड्रामा में लगाए और अ देश के मीर जाफरों और ओमीचंद को संदेश। मीर जाफर और ओमीचंद कौन थे? विस्तृत जानकारी के लिए कृपया विवरण में लिंक देखें। संक्षिप्त में, मीर जाफर सीरज उद्दौला का सेनापति था और ओमीचंद एक व्यापारी था जो सरकार और बड़े व्यापारियों को सूद पर पैसा देता था। सीरज उद्दौला बंगाल का � देश और देश के लोगों के साथ गंदारी की और ये सोचा कि हम और हमारे परिवारों को कुछ नहीं होगा। लेकिन अंग्रेजों ने उनको ही धोखा दे दिया। अंग्रेज़ मीर ज़ाफ़र से ज़्यादा चतुर और शक्तिशाली थे और ओमीचन से ज़्यादा होशियार। मीर ज़ाफ़र और उसके परिवार को अंग्रेज़ों ने मार दिया और सू गद्दारी करने वालों ने खुद ही अंग्रेजों द्वारा धोखा खाया। आज भी मीर जाफर है और आज भी ओमीचंद है देश में, जो सोचते हैं कि वे देश के लोगों के साथ गद्दारी करके भ्रष्ट विदेशी कंपनियों का साथ देंगे और उन्हें या उनके परिवारजन को कुछ नहीं होगा। मैं उनसे विनम्र विनती करता हूं कि कुछ इत आप और आपके प्रियजन को भी भ्रष्ट विदेशी कंपनियां छोड़ेंगी नहीं, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में हो। और दूसरे नागरिक, कृपया ऐसे गंदार लोगों को, उनको कोई नाम दिए बिना, एक बार जरूर समझाएं कि वे सुधर जाएं, उसी में उनका भला है। और साथ ही देश के भलाई के लिए जनहित प्रक्रियाओं का आप आम नागरिक कैसे निर्णय करेंगे कि कौन से नेता या बुद्धिजीवी को समर्थन करें और किसका विरोध? क्या आप अंधे होकर समर्थन करेंगे उन व्यक्तियों का जिन्हें बिके हुए जाचें न जा सकने वाले समाचार बढ़ावा देते हैं और जो केवल भाषण देते हैं और बिके हुई मीडिया में खाली वाइदे करते हैं वा� या समर्थन करेंगे उन व्यक्तियों का जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में या वेबसाइट पर ऐसी प्रक्रिया ड्राफ्ट डाले हैं जो देश की बड़ी समस्याओं का हल कर सके और जो आम नागरिकों को उनके बुनियादी अधिकार दे सके जैसे पारदर्शी शिकायत या प्रस्ताव प्रणाली भ्रष्ट को बदलने के तरीके ज्वेली सिस्टम। ऐसी क्या आप विरोध करेंगे उन व्यक्तियों का जो यूरिया वाला दूध बेचते हैं, यानी जनसमूह को बेकार समय बर्बाद करने वाले तरीके बताते हैं, जैसे कोल्ड ड्रामा, लोकपाल ड्रामा, मोमबत्ती वाले प्रदर्शन, पहले से निश्चित परिणाम वाले अनशन, विरोधी पार्टियों या नेताओं के खिलाफ नारे लगाना विरोध करेंगे उम्मीदतियों का जो शुद्ध दूध बेचते हैं, यानी अच्छे प्रक्रियाएं जो आम नागरिकों को लाभ करे और उनके अधिकार दे और जो उनकी पोल खोले जो नकली यूरिया वाला दूध शुद्ध दूध बताकर बेचते हैं। आप निर्णय करे